सातवां प्रभाग है इसमें कहते हैं कि सोडशम वर्ष शतम जीवति, सह सोडशम वर्ष शतम अजीवत मतलब वो सोडश वर्ष शत तक जिया तो इसका अर्थ है तो 116 सौ सो सोलह वर्ष और दूसरा सोलह सो वर्ष भी हो सकता है सामान्यतः लेकिन उस तरह से तो नहीं किया जाता वो संभव नहीं होता है तो इसलिए वर्ष शतम षोड तो वो दोनों मिला करके बस वो अगर चोरश को वर्षशत का विशेषण बनाएंगे तो तो सौ सो अर्थ हो जाएगा और चकार में लेकर के ही करना होगा 116 सो वर्षीय ऐसे ही अर्थ करते हैं सभी लोग और जो हमने संख्या देखी है पीछे 24, चौवालीस और अड़तालीस जिसका ये उल्लेख कर रहे थे उनका योग भी 116 सो बनता है उस दृष्टि से भी हमें संगति लगती है कि यहाँ एक सो वाला अर्थ ठीक है इसमें इसलिए शंका हुई क्योंकि जैसे कहते हैं कि 400 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है जैसे स्वामी दयानंद जी ने भी कहा हुआ है और यहाँ पर एक बसु ब्रह्मचारी रुद्र ब्रह्मचारी और फिर आदित्य ब्रह्मचारी तक की मतलब बात कही गई है तो वो भी व्यक्ति केवल 116 सो साल ही जिएगा ये थोड़ा सा वो लग रहा है तो एक सो साल केवल क्यों बोला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 नब्बे आयु के लोगों को देखते हैं कोई 80 में भी वैसे हो जाते हैं पिचासी में भी वैसे हो जाते हैं अब तो वो ऐसे हैं उसका चित्र आया था तो हां जीवित है जीवित है जीवित वो भारत के हैं कोई ऊंचे ऊंचे हैं ग्रामीण व्यक्ति लग रहे हैं तो उनके परपोते का भी देहांत हो चुका है <laughs> स्वाभाविक है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 आदर्श स्थितियों में या सतयुग के अंदर या इस तरह की जो बात है वो तो भी यूं तो वेद के मंत्रों में भी जीवे में श्रद्धा शतम श्रेणुया में शरदा शतम ठीक है भूयश्च शरदा शताब्द भी लिखा है लेकिन सामान्य रूप से तो 100 के आसपास ही रहते हैं ना ऐसा तो ठीक है वो सोलह सो तो फिर अब यूँ तो हजार साल और हजारों साल की भी आयु कईयों की तो मानी जाती है कथाएं प्रचलित है लेकिन ठीक है एक सो तो हमारे को संगत लगता है ठीक है और छंदों से भी तो संगत लग रहा है ना वो वर्षो से और ब्रह्मचर्य काल से उसका योग भी 116 सौ सो है और ये अर्थवाद है ऐसा तो है नहीं कि वो 116 सौ सो साल जिएगा ऐसा कुछ निश्चित है एक संगति लगाते हुए एक अर्थवाद कथन है ये उतने नहीं लेना चाहिए दीर्घ योग होता है इतना है हाँ जी दूसरा है जी चार सौ पृष्ठ में पहला प्रवाह नीचे सबसे नीचे ये कहते हैं आदित्य ब्रह्म इत्यादेश असदन कर रहे वहां पर जैसे कि वो बना और ऐसा हुआ कहीं पर ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बनाया गया किसी के द्वारा तो अगर ईश्वर ने बनाया तो फिर जैसे बनाया ऐसा होना चाहिए तो बना ऐसा दोनों तरह से होते हैं प्रयोग तो आ, उसको आप कर्तृवाच्य में प्रयोग देख सकते हैं कर्मवाच्य में भी हो सकता है ऐसा बना ऐसा बनाया दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं बना तो जैसे स्वयं बना और बनाया किसी ने बनाया ऐसा हाँ तो बना जिसमें कर्तृत्व की विवक्षा नहीं होती है किसी को करता को नहीं बस बना है अब शहरों के अंदर बोले भवन बन, बनते जा रहे हैं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 तो अभिवक्षा है कर्ता की कर्ता की अभी क्या हो रहे हैं बस उसी को मुख्यता से कहना चाहते हैं उसी तरह से यहां और इसी में एक दूसरा था जी सॉरी तत्संभ स्तर मात्रा इसका आपने अशयता का मतलब सेना ऐसे कुछ बताया था सेना का मतलब क्या होता है सेना मतलब उसको तापमान देना वो सेना वाली सेना नहीं है राजा वाली सेना नहीं है <laughs> ये असल में हिंदी में उसको दूसरा शब्द क्या बोलते हैं कोई और शब्द नहीं गर्माहट देना होता है जैसे सेकना होता है ना सेकना कह लीजिए हां सेना मतलब सेकना रोटियों को सेकते हैं ना जैसे सेकना तो गर्मी में ही होता है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 बहुदाई, बहुपाक्य आस एक व्यक्ति हुए जिनका नाम जानश्रुति है जनश्रुति के पुत्र थे जनश्रुति उनके पिता का नाम होगा उनके पुत्र थे जानश्रुति। और वो पौत्रायण थे पौत्रायण तो पौत्रायण का यहां इन्होंने जो तात्पर्य लिया वो ये कि जैसे पौत्र होता है पोता तो वो पोता है वो के पिता है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 श्रद्धा से देने वाला था लोगों को दिया करता था दान काफी दानी होगा लेकिन वो श्रद्धापूर्वक देता था उस श्रद्धा में विनम्रता भी होती है आदर भी होता है दोनों चीजें होती नहीं तो गर्वपूर्वक भी देते हैं देने वाले वैसे ही के भी दे देते हैं तो यह श्रद्धापूर्वक देता था इसका गुण था और बहुदायी बहुत अधिक देता था यह अपेक्षा से औरों से और, और बहुपाक्य बहुत पकाने वाला बहुत भोजन वाला था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 बनवा दिए धर्मशालाएं जैसे होती हैं ऐसे अनाथों के लिए यात्रियों के लिए साधु संतों के लिए ऐसे बहुत जगह सर्वता का मतलब ऐसे सब जगह होता है लेकिन सब जगह तो यूँ बनते नहीं है मतलब तो यहां भी बनवा दिया वहां भी बनवा दिया मतलब हर गांव में हर कस्बे में एक एक उसका स्थान है तो कहते हैं इनके आश्रम या इनके स्थान धर्मशालाएं तो सब जगह हैं होटल होते हैं हर श, शहर में हो तो बोले इनके इनके होटल तो पूरे भारत में है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 वैसे हंस शब्द जो बनता है हंस धातु से बनाते हैं हंती इति हंस जो हनन करता है नाश करता है तो हनन और नाश करता है तो हम यू सोचें जैसे कि मनुष्यों को मारता होगा या बकरी पछड़ों को मारता होगा ऐसे लोगों को मारता हो गलत अर्थ में ही नहीं होता है हनन अच्छे अर्थ में भी होता है दुष्टों को मारने वाला बुराइयों को मारने वाला ऐसा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 और शरीर में स्थित जो वायु है इसको भी हंस बोलते हैं मतलब तो प्राण पखेरु उड़ गए पखेरू क्या होता है पखेरु होते हैं ना पखेरु पक्षियों को बोलते हैं पखेरू किसको बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ गए पंख वाले पर पंख वाले हां तो पक्षी के लिए आता है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 और इसको हंस हंस शब्द को दूसरे तरह से भी बनाया जाता है यह संघंती संघ हंती, हंती सम्यक तया हंती जो ठीक तरह से मारता है तो संघ और फिर उसको वर्ण वृत्यय करके हंस इस रूप में तो यजुर्वेद के भाष्य में महर्षि ने इस तरह से भी अर्थ किया है दसवें अध्याय के चौबीसवें मंत्र में यह संघंती संघा और हंस इस रूप में भी व्याख्या है और नहीं तो जो मारता है वो तो ही हंस तो अथाह हंसा निशायाम अति पेरू हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या ऐसा तो नहीं है ना दिन में उड़ते हैं अगर मानसरोवर में हंस सोते हैं या कमल होते हैं उड़ते भी तो आजकल दिखते ही नहीं है पता ही नहीं हंस कहते हैं कईयों को ये हंस है क्या है पता ही नहीं है उसका लेकिन जैसे कि सन्यासी होते हैं परिवराजक होते हैं घूमते रहते हैं अभी शाम हो गई तो जाकर के कहीं टिक गए स्नान ध्यान करेंगे फिर खाएंगे सोएंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे ऐसे जो होते हैं ऐसे तो तथा हंसो हंसम अभ्युवाद तो एक हंस दूसरे हंस को बोलता है इस सब को देख करके जो ज्ञानश्रुति पौत्राए थे इनके बात को देख के और फिर वो बोलता है हो हो आई। उसको मतलब आश्चर्य के अंदर बोल रहा है संबोधित करते हुए कि ओ देखो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 तो ये पौत्रायण जो जानश्रुति है इसकी दिवा दिन के समान दिन में जैसे प्रकाश हो जाता है अंधकार रहता ही नहीं है इतना सूर्य का प्रकाश जैसे होता है ऐसी ज्योति ही आदतम उसकी देखो तो ज्योति फैली हुई है इसका यश सब जगह फैला हुआ है प्रकाशित हो रहा है वो प्रश्न शर्मा का वो तो कहता है तन्मा प्रसाक्षी ही तुम उसके संगति मत करना उसके साथ मत चले जाना उससे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 तो हमारे को जलन शुरू हो जाती है वो जला रहा है या हम जल रहे हैं ये तो अलग बात है लेकिन हां किसी को कह सकते हैं कि भाई उसके पास मत जाना जल जल जाओगे मतलब तो इसकी प्रशंसा में है ये निंदा में नहीं है कथन प्रशंसा के लिए है अब लेकिन जलना देख कर के हमें लग सकता है कि ये गलत है तो तनमा प्रशांी उसकी उसकी सन्निधि मत करना उसका संग मत करना कहीं वो तो तो तुम्हारे को जला ना दे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 बोला तमुह पर प्रत्युवाचा वो उसको प्रत्युत्तर देता है प्रत्युवाचा पलट करके बोल रहा है उत्तर दे रहा है कम उर कम वर एनम एत संतम सयुगवानम इव रैकम आप बोले ये क्या कि इसके रह, इसके होते हुए कौन एक संयुगवा संयुगवा यानी जिसके जिसका एक रथ था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 तो पहला वाला बोला उसको योनु कथम सयुग बैक्वा वो जो तुम जिसको कह रहे हो वो रेक्व कौन है कैसा है जिसको तुम्हारा तुम ये भी तुम्हारे सामने फीका लग रहा है ये जानश्रुति पौतरायण भी फीका लग रहा है इससे भी अच्छा ऊंचा कौन ऐसा यशस्वी तेजस्वी दिन के समान चमकने वाला तो उसके बारे में फिर दूसरे ने बताया उनको कैसा है वो कि यथाकृत आय विजित अधरेया संयंती एवं एनम सर्वम तथा भी समेती तो वो ऐसा है जैसे कृताय कृत के लिए कृत के लिए मतलब जिसने कर लिया है उसके लिए विजिताया जो जिसने जीत लिया है जय को जो प्राप्त हो चुका है उसके लिए अधरेया उससे नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं कम योग्य होते हैं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 और लोग पसंद करते होंगे उनके साथ काम करना और वो करते थे तो वह श्रेय भी वो उनको देते थे तो वो अच्छा माना जाता होगा ऐसा ये स्वीकृति पूर्वक और अच्छा जो होता है तो ये तो हुआ कर्म के बारे में और आगे कहा यस तत्वेदा यत्सवेदा जो वह जानता था जो वो जानता तत्सवेदा उसको वह जानता था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 जो उसने पूछा था कि भई वो रेको कौन सा है तो दूसरे वाले हंस ने बताई हंसों की परस्पर चर्चा चल रही है वो इससे श्रेष्ठ था इससे श्रेष्ठ है वो तो ये जो चर्चा चल रही थी तो तदुहा जानश्रुति पौत्रायण है उप उसने इन दोनों की बात को सुन लिया ये कह रहे कथा में भी बोलते रहते वैसे इसको कि वो छत पे था और दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे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 कुछ मिसाइल के चीजें आई थी रूस से उसके ये उस समय मुखिया थे और टीम ने काम किया था इनका नाम हो गया मिसाइल मैन हो गए तो कोई यू कह दे ऐसे किसी को तो थोड़ा विचार वो तब तो चलो जा चुके हैं अभी और तो, तो विवाद तो चलता रहता है ये कि कौन है क्या है उन्होंने अपना अपना अभिप्राय रखा है लेकिन किसी के लिए कहे ये उससे ज्यादा है तो विचार आता है ना कि मैं ऐसा है तो मैं भी सीखूं फिर उससे कुछ कैसे वो अच्छा है तो जनश्रुति ने तदुह जनश्रुति पोतरा है ना उपरा उसने पास में था तो सुन लिया तो सुन तो लिया रात्रि का समय था ये तो बातचीत हुई अब सो तो गया लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या आएगा उसको <laughs> वही विचार जो रात को सोते समय था सबसे पहले वही चिंतन शुरू हो जाएगा सो तो गया वो नींद तो आ गई लेकिन उठते ही वही विचार शुरू हो गया जो सोते सोचते सोचते सोया था वो तो बोले सह संजीहाना एव छम उवाच संजीहान मतलब उठते वही वही कली शयानो भवती संजीहान स्तु द्वापरा उठम त्रेता भवति और जो चल रहा है चरण है वो सतयुग का कहलाता है तो संजीहाना पहले भी आया था एक ये शब्द तो बस वो उठा था उठा था मतलब आंखें खुली थी उठा नहीं था वो मतलब ऐसे शरीर से नहीं उठा था वो आंख खुल के जो उठना होता है कि भाई उठ चुका है ऐसा वो उठा था तो जैसे ही वो उठा आंख खुली उसकी तो उसने अपने छत्ता रखो अपने जो सारथी था उसको उसने कहा तो वक्त भी होते हैं सारथी पास में होगा उसने अपने सारथी को कहा अंग अरे ह सयुग व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 तो जो का तुम तो उन्होंने उठा करके बोल दिया कि देखो ये ये बातें उन्होंने कही थी ये उसके लिए विशेषता है ऐसे उस गाड़ीवान रैकवे के बारे में बताइए तो सहा अत्ता अनविष्य नाविधम प्रत्यय आया वो घूमने गया ढूंढा करा तो उसको जाती नहीं हुआ पता ही नहीं लगा तो इस करके वो वापस लौट करके आ गया राजा के पास मेरे को पता नहीं लगा तो तम हो अच्छा उसको फिर उसने राजा ने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 जिस जहां इस तरह के लोग मिलते हैं वहां देखो तुम कहीं और देख करके आए हो तो वहां का मिलेगा वो तो तुमको अच्छा यात्रा अरे ब्राह्मण से अन्वेषणा जहां ब्राह्मणों की खोज की जाती है ब्राह्मण लोग जहां पर रहते हैं तदेनिम अर्च इति वहां पर इसको ढूंढो वहां जाओ तुम वो तो चला गया और उसको प्राप्त हो गया तो सो अर्थस्ता छकटस तो शकट के नीचे बैठा हुआ था वो एक चित्र दे रखा है मैंने हमने छकड़ा शकट मतलब वो गाड़ी की टंग नहीं है उसको शकट बोल देते हैं वैसे गाड़ी को भी लेकिन आजकल छकड़ा जिस तरह से बोलते हैं ना वो थोड़ा हल्का माना जाता है ऐसे ही उसके नीचे बैठा हुआ था अच्छा यहां के अंदर देखो और कुछ तो उसी के नीचे बैठ गया सो अधस्ता छकट और कैसा था पामानम पामा जो होती है वो खुजरी को बोलते हैं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 इकट्ठी मोड़ के इतनी लंबी कर रखी थी तो पहले मेरे समझ में नहीं आगे कहा यह किस लिए रखी है बोले जी खुजली पूरी पीठ ऐसे ख्वास खाद से थी तो ये पकड़ करके तौलिए वोलिए से नहीं मिटती थी उसकी घर थोड़ा <laughs> <laughs> ज्यादा रगड़ना होता था तो और इतने कठोर कठोर ले रखे थे हमारी तो चमड़ी उधर जाए ऐसा वो और वो उसको बहुत करता था चमड़ी भी मोटी हो गई थी तो बहुत खुचली होती है तो ये देखो इनको खुचली भी थी और वो उसको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 तुम नु भगवत सयुगवा रैकवा इति हे भगवान सम आदर के रूप में बोल रहे हैं क्या आप ही सयुगवा रैकुआ है क्योंकि गाड़ी भी थी और वो देखो बैल भी खड़े हुए हैं पास में चित्र में दिखा रखा है ना वो उसके नीचे भी था लक्षण भी दिख रहे थे संकेत तो फिर भी एक पूछते हैं ना हम मेरे को पता भी लग गया तो भी भ्रांति नहीं हो तो मैंने आप वो हैं हम पूछते हैं नाम लेकर के पूछते हैं या पद का लेके बोलते हैं आज ये आप वही हैं तो उसने पूछा क्या वही हैं तो बोला अहम ही अरे इति हत्य हां मैं ही हूं उसने प्रतिज्ञा की विश्व मैं ही वो व्यक्ति तो निश्चय निश्चय करके बोला सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्यय आया और उसने कि मैंने जान लिया है इसको कि कहां है कौन है बातचीत कर ली होगी और फिर वापस लौट के आ गया राजा के पास तदु हर जानश्रुति पौत्राएणा जब उसको पता लग गया अब जानश्रुति को था कि मैं सीखू इससे कुछ उसने क्या किया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 विपुल धन से आती है या अथवा विद्या या विद्या वो भी है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं और भी कुछ हो सकते हैं इसी तरह के उपाय उस जैसे लेकिन ये धन लेकर के गया संपत्ति लेकर के गया उनको कहा रेकवम ईमानी ईमानी शर्ष, षठ शतानी गवाम गायों के ये 600 समूह के लिए कहा ईमानी छठ शतानी गवाम और अयम निष्क और यह सोना है स्वर्ण है मुद्रा होगी कोई महा की निष्का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 शूद्र तवै सह गोभी अस्तुति शूद्र शूद्र करके उसको कथन किया ये गाली दे रहा है उसको वो राजा था क्षत्रिय होगा ये गालिवान राय वो था जो भी था ब्राह्मण के रूप में था उसको शूद्र कह रही है निंदा में है शूद्र वो होगा जो पढ़ाने से भी ना पढ़े जिसको बात समझ में नहीं आती है उसके लिए है ये अनपढ़ होते हैं ना समझ होते हैं उनके लिए है वैसे निंदित नहीं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 इस रूप में निंदा करते हुए कहा है शूद्र हा अनाड़ी कह लीजिए अनाड़ी भी तो वही होता है अनाड़ी मतलब क्या है होता है जो जानता नहीं पता नहीं अनाड़ी शब्द हिंदी में जो प्रचलित है हैं? हा अनाड़ी है कह लो उसको अनाड़ी हो गया जो लेकिन जिस अर्थ में प्रचलित है हिंदी में अनाड़ी का मतलब होता है जो काम को ठीक नहीं जानता है जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े ढंग से काम को करता है उचित रीति से नहीं जानता है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 तो जब ये कहकर के उसने धित्कार दिया उपेक्षा कर दी तो उसके मन में विचार आया क्यों ऐसा हुआ उसकी इच्छा तो थी जिजैसा थी कि करूं कुछ ना कुछ तो तदुह हाँ पुनरेव जानश्रुति पौत्राएणा सहस्रम गवाम निष्कम रहत रथम दुहितरम तद आदाय प्रति चक्र उन्होंने तो देखा कि कमी रह गई है <laughs> कुछ और होना चाहिए कम रह गया ये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 तद आदा है प्रति चक्र में उसको लेकर के आया पहले से बहुत ज्यादा ले आया और सोचा कि अब तो ये दे ही देंगे फिर को ठीक है तो ले गए तो तमह अभ्युवाद रैक् रैक् उसको बोले अब एक दृष्टि से तो हम आएंगे कि वो इसको भी मना कर देगा लेकिन देखो क्या बोलते हैं ये इदम सहस्त्रम गवाम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 तो तस्में तस्से ही मुखम उपोदृणन उवाच वो ये गाड़ीवान रैक को बोला बोले आज हार इमा शूत्र ये शूत्र उसको अभी भी शूत्र बोल रहा है जनश्रुति को समझ नहीं पा रहा है बोले ये शूद्र तो बोले तू इसको लेकर के आ गया ये जो सारी इमाह मतलब ये जो सारी चीजें थी गाय थी आदि कुछ उसकी पुत्री के लिए भी बोलते हैं इमा तो मतलब बहुवचन है यहाँ पर तो उसकी पुत्री भी थी गायें भी थी और वो सब बहुत जो भी सारी संपत्ति थी तो तू इन सबको लेकर के आए लेकिन बोल शुद्ध ही रहा है बोले अन्य था तू तो सोचता है कि इसी के मुख से इन्हीं के माध्यम से मैं से बात कर लेगा ले क्या है क्योंकि दबाव बना रहा है ना बात करना चाहता है इस विषय में कुछ वो बताए मतलब मुझसे कहलवाएगा बुलवाएगा इन सबसे बुलवाएगा तुम तो वो कहता है ते हई ते रैक् पर्णा नाम महा यत्र अस्मयी उ सतस्मी हो वाच और यहां जो ये जो ये गांव है ये चर्चा करते हुए कह रहे हैं ये रैक् पर्णा नाम चूंकि वो रैक् था उसी के नाम से उस गांव के भी नाम पड़ गए होंगे नाम महावृषेश महावृष नाम का कोई देश होगा उसमें रैक् नाम का गांव होगा ग्रसम हुआ सर जहां पर वो उसने निवास किया तस्मय हो उसको वहां रहा यानी ये सारी उसने चीजें स्वीकार कर ली वहां रहा और इसके लिए जनश्रुति के लिए उसने बोला उपदेश दिया तो ये जो विचारणीय बात है इसमें कि एक तो मुखम उपोत्कृणन और मुखेना आलपेश इसके लिए है कि वो एक होता है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 संवर्ग विद्या कहते हैं तो कथा कथा हुई है पृष्ठभूमि की ठीक है प्रणवता में ओ...